a uh -huh. जनों परमपिता परमात्मा को जब हम संबोधित करते हैं परमात्मा के वे वे गुण हमारे सामने और स्पष्टता से आते हैं जिस संबोधन को लेके परमात्मा को पुकारते हैं वो अर्थ हमारे विचार का केंद्र बनता है हम उस पर और अधिक सोचते हैं और इस प्रकार से परमात्मा के स्वरूप को और अच्छी तरह और शुद्ध रूप में और विस्तृत रूप से हम समझते जाते हैं महर्षि दयानंद आर्या भी आर्याविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में परमात्मा के लिए बहुत से विशेषण युक्त संबोधन दिए हैं उस क्रम में आज एक और संबोधन लेते हैं स्वामी जी लिखते हैं कि सुधर्म सुप्रापक परमात्मा अच्छे धर्म का अच्छी प्रकार से प्राप्त कराने वाला है देने वाला है धर्म प्रापक परमात्मा है यहां विशेषण साथ में दोनों जगह महर्षि ने सु लगाया है सुधर्म का और प्रापक सुप्रापक ये कहना चाहते हैं कि धर्म को जो प्राप्त कराने वाले हैं और भी हो सकते हैं परमात्मा के अतिरिक्त भी धर्म को देने वाले प्राप्त कराने वाले हो सकते हैं अन्य धार्मिक व्यक्ति भी हमें धर्म प्राप्त कराते हैं जनाते हैं उसकी पालना कराते हैं लेकिन परमात्मा सुधर्म सुप्रापक है धर्म का जो सामान्य अर्थ हम लेते हैं कोई मत या कोई संप्रदाय जैसे कि हम सामान्यतः स्वीकार करते हैं इस पृथ्वी पर बहुत से धर्म हैं, धर्म के नाम से बहुत से संप्रदाय बहुत सी मान्यताए बहुत से समूह जाने जाते हैं प्रचलन में हैं। यहाँ धर्म धर्म के ही अर्थ में हमें लेना है धर्म का अर्थ है जो हमारा धारण करता है जिसको अपनाने से हमारा धारण होता है हमारा अस्तित्व तो रहता है हमारा हित तो होता है जैसे कि जल के पीने से हमारा धारण होता है हमारी रक्षा होती है जीवन चलता है और उस जल को अच्छी तरह पीने से युक्तियुक्त रीति से पीने से हमारा पालन धारण अच्छी तरह होता है यदि जल को गलत ढंग से पिया जाए गलत समय में पिया जाए जल का गलत उपयोग किया जाए तो वो धारक हो ये आवश्यक नहीं है वो हानि कर सकता है वो हानि करेगा तो संसार की जितनी वस्तुएं हमारा धारण करती हैं और उन वस्तुओं को जिस तरह से उपयोग में लाना चाहिए में हमारा शरीर भी आ गया हमारी इंद्रियां आ गई बुद्धि आ गई इन सब का कैसा उपयोग होना चाहिए जब इन सब का उपयोग हमारे लिए हितकर हो हमें धारण करने वाला हो उस सब धर्म प्रकार से इन साधनों के द्वारा जो भी कर्म हम करते हैं वे कर्म यदि हमारे आत्मा के हित के लिए हैं, उसकी पालना करते हैं उसको धारण करते हैं तो वो सब कर्म धर्म कहलाएंगे ऐसे ही समस्त विचारों को भी ले सकते हैं तो हमारे जितने भी व्यवहार हैं जितना भी पदार्थों का सेवन है उपयोग है वो हमारा धारण करने वाला है वो धर्म है पर तो धर्म का स्वरूप यही है हमारे मन में सामान्यतया जो बात बैठी रहती है कि धर्म तो कोई और वस्तु है किसी का निर्देश है जो हमें पालन करना चाहिए और हम उसको पालन नहीं करते हैं हम कुछ और करते हैं इच्छा तो हमारी भी यही है कि हमारा पालन हो धारण हो पर धर्म में शास्त्रों में जो कहा गया उसके करने में उस तरह से वस्तुओं के सेवन करने में हम अपना धारण नहीं देख रहे होते इसलिए उससे भिन्न कुछ करते हैं। हम कुछ भी करें उसे हम धर्म कहें चाहे अधर्म कहें वो धर्म हो चाहे अधर्म हो लेकिन हम प्रत्येक वस्तु का सेवन अपने धारण के लिए करते हैं अपने हित के लिए करते हैं हम प्रत्येक कर्म को अपने हित के लिए ही समझ के करते हैं तो आत्मा स्वरूपतः स्वभावत धर्म को चाहने वाला है ऐसी वस्तु ऐसी क्रिया को वो चाहता है जिससे उसका धारण हो उसका हित हो तो चाहते तो हम धर्म ही हैं और उस धर्म के लिए ही कुछ भी कर्म करते हैं संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं पर वो सब धर्म हो धारण करने वाला हो आवश्यक नहीं वो हमारा आधारण भी करता है हमारी हानि भी कर देता है तो धर्म के नाम से जो कुछ प्रचलित है या हम जो समझते हैं वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है वस्तुतः वो धर्म होता ही नहीं है हम कह रहे होते हैं उसको परमात्मा जिस धर्म को देने वाला है वो सुधर्म है श्रेष्ठ धर्म है जो वास्तविक धर्म है उसको वो देने वाला है अन्यों के बताए हुए मार्ग में धर्म में त्रुटि हो सकती है क्योंकि वो सर्वच्च नहीं है सब अनुभव नहीं है लेकिन परमात्मा जो की सर्वज्ञ है हमारा हित हमारा धारण वो पूरी तरह जानता है इसलिए उसके द्वारा जो धर्म दिया जाएगा बताया जाएगा वो सुधर्म होगा संसार में जिन्हें धर्म कहा जाता है उनकी पालना में कभी हम हानि देख सकते हैं हमारी हानि हो सकती है परमात्मा के द्वारा दिए गए बताए गए धर्म में कभी हानि नहीं होगी वो हमेशा सु होता है श्रेष्ठ ही होता है तो अन्य भी धर्म के प्रापक होते हैं लेकिन पूर्ण धर्म के प्रापक सुधर्म के प्रापक सब नहीं होते वो केवल परमात्मा है तो हमें चूंकि धर्म की चाह है धारण की इच्छा है तो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र मात्र परमात्मा ही बनेगा वो ही सुधर्म को दे सकता है हम सुधर्म चाहते हैं निरपवाद रूप से हम सुधर्म ही चाहते हैं और उस सदर्म को देने वाला वही परमात्मा है और उस परमात्मा के अनुकूल जो व्यक्ति हैं वो भी सुधर्म के देने वाले है, के। हैं प्रापक वो माध्यम बनते वो भी माध्यम बनते तो सू का मतलब श्रेष्ठ परिशुद्ध और परिपूर्ण भी अर्थ लिया जाएगा जितना धर्म हमें आवश्यक है उस सब धर्म का देने वाला वह परमात्मा है वो देता है उसने दिया है परमात्मा ने वेद का ज्ञान दे के हमें सुधर्म दिया है वेद को समझने के लिए हमें बुद्धि दी है भाषा दी है और ये सृष्टि भी इस प्रकार की बनाई है कि हम सुधर्म की तरफ बढ़ेंगे परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उसमें देखने वाले को ठीक प्रकार से देखने वाले को सुधर्म दिखाई दे जाएगा उसे पता लग जाएगा कि क्या धारण करने योग्य है और क्या धारण करने योग्य नहीं है कौन मेरा धारक है और कौन धारक नहीं है इसका बोध भी हमें हो जाएगा बुद्धि और इंद्रियां इस प्रकार से दी है और प्रकृति इस प्रकार से बनाई गई है कि हमें सुधर्म का हमारे को धारण करने वाले का हमें बोध होता है परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया सृष्टि की व्यवस्था ऐसी की और अंतःकरण में भी वो जो प्रेरणा करता है बुराई के समय में भय शंका लज्जा और अच्छाई के समय में आनंद उत्साह प्रीति इत्यादि ऐसा करते हुए भी वो हमें सुधर्म तक पहुंचा रहा है परमात्मा देने वाला है प्रापक है प्राप्त कराने वाला है, है। लेकिन सुप्रापक है बहुत अच्छी तरह से प्राप्त कराता है निश्चय रूप से प्राप्त कराता है परिपूर्ण रूप से प्राप्त कराता है और सबसे सरल तरीके से प्राप्त कराता है अन्य व्यक्ति हमें धर्म को बताएं शब्दों से बता सकते हैं अपने कुछ व्यवहार से बता सकते हैं उनका व्यवहार हमारा अनुभव नहीं बनता है हम उसको देखते हैं वो एक तरह से हमारे लिए शब्द प्रमाण है या तो उसके साथ कुछ अनुमान जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष कुछ उनके जीवन में देखते हैं उससे फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं लेकिन हम स्वयं जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक वो धर्म हमें पूरी तरह प्राप्त नहीं होगा एक धर्म की प्राप्ति है ज्ञान के रूप में वो भी परमात्मा कराता है और एक धर्म की प्राप्ति है आचरण के रूप में वो भी परमात्मा करवाता मात्र ज्ञान दे करके कोई हमें धर्म की पूर्ण प्राप्ति नहीं करवा सकता अन्य मनुष्यों में भी हम देखते हैं कितना ही अच्छा कोई बता दे हमें लेकिन हमें सब स्वीकार्य नहीं होता हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते ज्ञान के स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर प्राप्त कर भी लिया है तो आचरण के स्तर पर प्राप्त हो जाए ऐसा आवश्यक नहीं है अन्य लोग कुछ कुछ प्राप्त करवा सकते हैं आचरण के रूप लेकिन परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की है कि सुधर्म का ज्ञान भी हमें होता है और हम सुधर्म में स्थित भी होते हैं उसका आचरण भी करने लगते हैं धर्म की प्राप्ति तो वास्तव में वही है जो हम जीवन में उतारें, वैसे बन जाए वैसा धारण हमारा हो जाए और इसको परिपूर्णता से परमात्मा ही करवा सकता है परमात्मा ही करवाता है और वो करवा ही देता है कोई व्यक्ति कितना भी बचे धर्म से कितना भी बचे धर्म के प्रति कितनी भी अरुचि रखे न सुने न देखे किसी ग्रंथ को न देखे किसी उपदेश को न सुने सबको व्यर्थ समझे और अपने ढंग से जीवन चलाए ठीक है।, है चला लीजिए चला ले वो कैसा भी जीवन उसको भी संसार में रहते हुए धर्म का ज्ञान होगा जो धारण करने वाली चीजें हैं कार्य हैं उसका ज्ञान उसको होगा अब किसी के बताने पर कोई पानी में उतरने से ना रुके तालाब में गहरे पानी में वो तैरना नहीं जानता है और स्वतंत्रता से कोई उसमें उतर जाए स्वयं उसको पता लग जाएगा इससे मेरा धारण नहीं होगा या तो मैं तैरना सीखूं, या तो मैं पानी में ना उतरूं, या मैं नाव से उतरू उसको बोध होगा उपाय सोचेगा धर्म पे पहुंचा दिया उसको जैसे जल का उपयोग हमारा धारण करता है वैसे पहुंचा दिया यही बात समस्त अन्न फल दूध वस्त्र मकान जितनी चीजें हैं वहां जब जब हम प्रयोग करेंगे हम धारक तत्व को प्राप्त करेंगे ज्ञान के स्तर पर और आचरण के स्तर पर हम स्वतंत्रता से कांटे पर पैर रखना चाहते हैं रख लीजिए दूसरे के बताए निर्देश को हम नहीं स्वीकार करते नहीं मैं तो रखूंगा कांटे पर पैर बिना जूते पहने। रख लीजिए नहीं मैं तो आग में हाथ डालूंगा डाल लीजिए नहीं मैं तो कृतज्ञ नहीं बनूंगा मुझे कोई लेना देना नहीं मैं केवल इस जन्म को मानता हूं कैसे भी जीवन जी जी लीजिए देख लीजिए ज्ञान के स्तर पर हमें बोध होगा हर व्यक्ति स्वयं भी धर्म को प्राप्त करता है कितने भी स्तर में कम स्तर में क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति के नियम के विपरीत और धर्म के विपरीत चलने वालों के लिए हर जगह दुख को डाल रखा अन्न भोजन हमारा धारक है और यदि कोई स्वतंत्रता से या कहे स्वच्छंदता से अधिक खाता है भिन्न तरीके से खाता है गलत चीजों को खाता है तो उसको रोग आएगा दुख आएगा तो वो उसको छोड़ता है छोड़ना पड़ता है उसको तो जान हुआ उसको और फिर भी वो लोघवश रसना के वशीभूत होकर के खाता है तो फिर रोग आएंगे फिर हानि होगी उसकी चिकित्सक बताएगा दवाइया लेगा फिर समझ में आएगा फिट करके आएगा और फिर भी समझ में नहीं आता है तो जीवन चला जाएगा मर जाएगा वो अब वो परमात्मा के नियंत्रण में है अन्य शरीरों में जाएगा अगली बार फिर उसको अवसर मिलेगा कभी तो वो सुधरेगा हम कितने भी स्वतंत्र रहें, कितने भी स्वच्छंद बने परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि हम धर्म तक पहुंचेंगे और धर्म का पालन करेंगे संसार की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो सदा दुष्ट बनी रह सके एक जन्म में दो जन्म में दस जन्म में सैकड़ों जन्मों के बाद भी पिटते पिटते अनुभव करते करते बोध तो होगा आज जो प्रतीत होते हैं इनको ठीक जान हुआ है काफी कुछ ठीक जान हो गया है हैं वो भी भटकते नहीं और आज जो हमें भटके हुए दिखाई दे रहे हैं वो भी ठीक रास्ते पर आएंगे ज्ञान के स्तर पर और आचरण के स्तर पर ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मा ऐसे ही चलता रहे परमात्मा साधन ही ऐसे देता है उसको उसकी रचना ही ऐसी है उसकी न्याय व्यवस्था ही ऐसी है कि व्यक्ति वहां पहुंचेगा जन्म मरण में रहते हुए मेरा पूर्ण धारण नहीं हो सकता या तो आएंगे या बाधाएं आएंगी और इस बोध को प्राप्त करके विवेक को प्राप्त करके ग्य की स्थिति बना करके साधना करके वो मुक्ति में जाएगा और वहां उसका पूर्ण धारण होगा जैसा आत्मा चाहता है वैसा वहां पर होगा जड़ वस्तु को लें चेतन वस्तु को नहीं सबके अपने अपने स्वभाव होते हैं उन स्वभावों के रहते हुए भी हम प्रयत्नपूर्वक उनको कुछ विशेष स्थिति में ले जाते हैं मिट्टी का अपना स्वभाव है अब कुम्हार उस स्वभाव के रहते हुए भी उसे घड़े के रूप में बना देता है मिट्टी भले ही नीचे गिरती हो लेकिन फिर भी वो इस तरह से करता है कि उसको घड़ा बना ही देता है मिट्टी का अपना स्वभाव भी बना रहता है लेकिन उसको ऐसे करता चला जाता है कि वो घड़ा बन जाएगा एक दूसरा व्यक्ति जो घड़ा नहीं बनाना जानता वो भी करता रहेगा लेकिन घड़ा नहीं बना पाएगा वो तो कहेगा कि तो मिट्टी ही ऐसी है बार बार टूट जाती है गिर जाती है उसको बनाना नहीं आता किस तरह से घड़ा बनाया जाए लेकिन कुशल व्यक्ति उसको जिस दिशा में ले जाना चाहता है उस दिशा में ले जाएगा इसमें मिट्टी का स्वभाव नहीं छूटता है मिट्टी का अपना स्वभाव बना रहता है ये तो है जड़ वस्तुओं की बात लेकिन ऐसा का ऐसा चेतन के साथ भी घटता है चेतन का कितना भी स्वतंत्रता का स्वभाव हो लेकिन परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि वो उसको वहीं पहुंचाए। जैसे कि कोई गाय उसे किसी ट्रक में चढ़ाना है हम कहीं और ले जाना चाहते हैं चढ़ना नहीं चाहती है। उसे डर लगता है पता नहीं क्या होगा कोई नई चीज उसे दिखाई देती है वो भागती है इधर उधर हम उसको सामान्य डंडे से पीछे ले जाए तो इधर भागेगी उधर भागेगी लेकिन जो चढ़ाने वाले होते हैं फिर कैसे करेंगे उठा के तो डालते नहीं है लेकिन उसके गले में ऐसी रस्सी बांधेंगे दोनों तरफ से एक उधर पकड़ेगा एक इधर पकड़ेगा गाय खड़ी भी नहीं रह सकती पीछे से उसको ताड़ित करेंगे इधर भागेगी तो उधर वाला रोकेगा और उधर भागेगी तो इधर वाला रोकेगा गाय तो भाग रही है बिना रस्सी के हो तो गाय इधर उधर भाग जाएगी उस ट्रक पे कभी नहीं चढ़ेगी लेकिन अगर दोनों तरफ रस्सी होती है तो जैसे ही पीछे से मारेंगे गाय भागेगी भागेगी तो वो रस्सियां ऐसी खींचेंगी कि वो ट्रक की तरफ ले जाएंगे वो जो मनुष्य होते हैं बुद्धिपूर्वक कार्य कर रहे होते हैं उसको उसी तरफ ले जाएंगे वो इधर उधर नहीं जाएगी इधर जाने लगेगी तो इधर से खींच करके उसको रोक दिया जाएगा उधर जाने लगेगी तो इधर से खींच के रोक दिया जाएगा तो जितना भी चलेगी चलेगी तो ट्रक की तरफ बुद्धिपूर्वक चेतन को भी हम एक दिशा में ले जा सकते हैं ले जाते हैं चल आए ही रहिए और उस सब जगह उसकी अपनी इच्छा प्रयत्न भी हैं लेकिन व्यवस्था ऐसी बनी है कि वो और कहीं जा ही नहीं सकती वो अंदर ही जाएगी और चढ़ा देते हैं उसको परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्र किया है ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध भी उसने लगा रखे हैं। अन्य शरीरों में जब रहते हैं वहां तो प्रतिबंध है मनुष्य शरीर में भी कर्म की स्वतंत्रता होते हुए भी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं की है कि हम ज्यादा स्वतंत्रता स्वच्छता से नहीं जा सकते रुकना ही पड़ता है हमें। कितना ही सांसारिक भोगों में कोई जाए उसे रुकना ही पड़ता है आती हो जाएगी रोग आ जाएगा हानि हो जाएगी वो रुकेगा ही दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकते जो जितना भोग भोगना चाहता है उतना भोगता चला जाए भोगता चला जाए वो कह दे कि मैं भोगना चाहता हूं और भोग रहा हूं असंभव है भोग ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी सांसारिक भोग उसको रुकना पड़ता है तो उस भोग में सुख आना बंद हो जाएगा फिर भी जबरदस्ती करेगा तो रोग आएंगे दुख आएगा सामर्थ्य समाप्त तो होगी कर ही नहीं सकता असंभव है ये क्या है परमात्मा के द्वारा किए गए नियंत्रण है कि नहीं यहां अब अति हो गई मत जाइए नहीं जा सकते आप इसके आगे रोक देता है और उससे यदि व्यक्ति समझ जाता है तो ठीक रास्ते पे चलेगा अपने आप चलेगा तो परमात्मा फिर नहीं रोकता फिर दुख नहीं आएगा उसको फिर तो उसको व्याधियां नहीं आएंगी लेकिन जैसे ही सीमा का उल्लंघन करेगा परमात्मा का संकेत आएगा वो जनाएगा फिर भी नहीं समझते हैं तो फिर जनाएगा रास्ते पे चलते चलते यदि हम दीवार से टकराते हैं तो आवाज जाएगी पीड़ा होगी फिर हम बीच में रास्ते में आ जाए फिर भी नहीं समझे फिर दीवार की तरफ जाएंगे तो फिर टोकर ठोकर लगेगी फिर टकर लगेगी फिर इधर आए कोई ये सोचे कि मैं अधर्म में जीता रहूंगा अधर्म की तरफ चलता रहूंगा और पूरी स्वतंत्रता से अधर्म में अन्याय में जाता रहूंगा कर ही नहीं सकता परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि व्यक्ति धर्म पर आएगा और सुधर्म पर आएगा जबरदस्ती किसी को धर्म पर लाया नहीं जा सकता मात्र उपदेश दे दिया इतने से परमात्मा भी हमें धर्म पर नहीं ला सकता मनुष्य तो ला ही नहीं सकते हम धर्म पर तब आते हैं जब हमें अनुभव होता है कि ऐसा करने से दुख आता है ानी होती है यह समझ हमारी वास्तव में धर्म पर लाने वाली होती है और परमात्मा ने यह व्यवस्था कर रखी है परमात्मा के दिए हुए वेद ज्ञान से हम सरलता से यह सब प्राप्त कर सकते हैं बिना हानि उठाए बिना समय व्यर्थ गवाए यदि हम बुद्धिमान है तो उस दृष्टि से वेद हमारे लिए सबसे अधिक किंतु प्रभावकारिता की दृष्टि से देखें तो हर कोई वेद को समझ नहीं सकता उनकी बातों को स्वीकार नहीं कर सकता वो अनुभव को ही स्वीकार करता है तो अनुभव के स्तर पर भी परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, दृश्य का इस वृष्टि के अंदर और ये परमात्मा का उपाय सबसे प्रबल उपाय है ये वास्तव में धर्म में हमें स्थापित कर देने वाला है वो कितना भी किसी को कहता रहे आप अधिक मिर्च मसाले मत खाइए अधिक अचार मत खाइए अधिक मीठा मत खाइए स्वीकार नहीं करता है क्योंकि उसको तो अच्छा लग रहा है उसका प्रत्यक्ष है लेकिन जब बाधाएं आती हैं रोग आते हैं तो उसको समझ में आ जाता है इससे बढ़ करके समझ अनुभव के बाद में जो समझ बनती है वो और किसी तरह नहीं बन सकती प्रत्यक्ष हो जाता है अनुभव में आ जाता है और अब कोई उसको उस रास्ते से हटाना भी चाहे वो तो कहे कि नहीं वापस आप इसको कर लो वापस इन गलत कार्यो को करो वापस इन अतियों को करो वो नहीं करेगा प्रलोभन देने पर भी नहीं करेगा वो सुनी हुई बात वेद की पढ़ी हुई बात को तो प्रलोभन से इधर उधर कर सकता है व्यक्ति क्योंकि अनुभव नहीं तो परमात्मा ने दो तो तरह से व्यवस्था की है जान देकर भी और प्रत्यक्ष अनुभव करवा करके और प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा परमात्मा हमें सुधर्म में ले आता है। ये प्रत्यक्ष परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं करा सकता है। इस स्तर पर इतने व्यापक स्तर पर कोई नहीं करवा सकता कोई तो व्यक्ति केवल दिखा सकता है विषय भोगों में दुख है इसका अनुभव कौन व्यक्ति हमें करवा सकता है केवल बता सकता है देखो यहां ये दुख आ गया अनुभव के स्तर पर जब दुख पता लगे हमें वो तो परमात्मा ही करवा सकता है उसके दिए भी बुद्धि और इंद्रियों से ही हमें हो सकता है और ये सत्य धर्म सुधर्म में पहुंचा रहा है परमात्मा सत्य धर्म सुधर्म का प्रापक है हमें प्राप्त कराएगा करा वो करी यही रहा उसके समस्त कार्यों को एक दृष्टि से देखें तो हमें सुधर्म में पहुंचा रहा है सुधर्म को हमें प्राप्त करा रहा है यही काम कर रहा है वो उन चीजों को बता रहा है जिससे हमारा धारण हो जिससे हमारा हित और धर्म तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ही सबसे सरल और अचूक उपाय है। अन्य उपाय सरल लगते हैं बुद्धिमानों के लिए उनको भी प्रत्यक्ष होता है तब स्वीकार करते हैं किसी की कही भी बात को भी मात्र सुनने से समझकर भी हम पूरी तरह स्वीकार नहीं करते जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता परम पिता परमात्मा सुधर्म का सुप्रापक है अब यदि हमारी यही चाह है कि हमें धर्म हो हम धर्म को प्राप्त करें हमारा धारण हो तो हम किससे जुड़ेंगे जब हमें समझ में आ गया कि परमात्मा ही सुधर्म सुप्रापक है अन्य व्यक्ति धर्म के प्रापक हो सकते हैं लेकिन सुधर्म के पूर्ण धर्म के और सबसे सरल तरीके से प्राप्त कराने वाले नहीं हो सकते तो फिर वो व्यक्ति की अपेक्षा परमात्मा को ही अधिक स्वीकार करेगा गुरु भी धर्म का प्रापक है परमात्मा भी धर्म का प्रापक है और जहां विरोध होगा तो सामान्य व्यक्ति कहेगा कि गुरु ही मेरे सामने मैं तो ये नहीं को मानूंगा वेद में कुछ भी लिखाओ मेरे गुरु ये कह रहे हैं मेरे जीवित गुरु ये कह रहे हैं नहीं जब आर्य को धार्मिक को ये बोध हो जाता है कि सुधर्म का सुप्रापक परमात्मा है और कोई नहीं है अब केवल परमात्मा पर टिकता और जो ऐसा टिक जाता है जिसे ऐसी समझ बन जाती है वो तो शीघ्र ही धर्म को प्राप्त कर लेता है अपना कल्याण कर लेता है इस संसार में बनाई हुई परमात्मा की व्यवस्था को दुख की व्यवस्था को रोग की व्यवस्था को जो समझ जाता है वो अपने को उसी तरह ढालता जाता है वही समझता है कि ये संकेत है मेरे को ठीक चलाने के लिए चलता जाता है ये मेरे को धर्म में पहुंचाने के लिए धर्म तक पहुंचाने के लिए धर्म में स्थित करने के लिए सारी व्यवस्था है तो समझता जाता है और होता जाता है तो ये नहीं सोचता कि इससे मेरा अधर्म होगा मेरी हानि होगी परमात्मा पे विश्वास करके चलता है। तो परमात्मा के लिए संबोधन बताया महर्षि ने हे सुधर्म सुप्रापक हम ये सोचें कि परमात्मा को छोड़ दें और मैं धर्म को प्राप्त कर लूंगा ऐसा नहीं हो सकता हम भी प्राप्त करते हैं इन परमात्मा तो प्रापक है प्राप्त कराएगा वो प्राप्त करवाने वाला है उसकी सहायता से हम धर्म को प्राप्त करते हैं अपना प्रयत्न भी है लेकिन वो प्राप्त करवाएगा बर्वाद प्राप्त करवा देता है कितना भी आलसी व्यक्ति हो वो कभी ना कभी सक्रिय बनेगा और अपने को उस स्थिति तक पहुंचाएगा हमारे प्रयत्न भी पूरा हो परमात्मा सुधर्म का प्रापक है ये समझ ले तो एक बहुत बड़ी सहायता का हमारे को बोध होगा कि वो हमारे साथ चल रहा है वो प्राप्त करवा रहा है मैं चल रहा हूं और मेरे को सहयोग भी मिल रहा है मेरे को बल मिल रहा है तो बहुत सहायता है बहुत सरलता है उस सहायता का उपयोग लेना है अपना प्रयत्न भी थोड़ा है और परमात्मा की सहायता तो साथ में विद्यमान है और हम शीघ्र ही धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, परमपिता परमात्मा को सुधर्म का सुप्रापथ हम स्वीकार कर सकें उस भावना को रखते हुए ओप का उच्चारण ओ...